भद्रं भी भद्रंकर्णे श्रृणुयामदेवा भद्रम फसेर स्थर सुषुवागुस्यनूसमदेवितयु स्वस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती नह पूषा विश्व स्वस्ती स्वस्तिनो नेस्ती ओम शांति शांति शांति शाति शंकर शंकरचार्य केशवं बादरायनम सूत्रभाष्य वंदे गवुन पुना ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभागिनेोम पदव्यादेहाय दक्षिणाूर्त नम नमः ओम शांति शांति शांति <coughs> अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग्य प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरण में प्रथम कंडिका के द्वारा सौरायनी गार्गे ने अपनी ब्रह्म जिज्ञासा को प्रकट करने वाले पांच प्रश्न आचार्य पिप्पलाजी के प्रति किए आचार्य पिपलाजी सौरायणी गार्गे की जिज्ञासा को शांत करते हुए हे गार्गे ऐसा संबोधित करके गार्गे को कहते हैं सदृषांत प्रथम प्रश्न का उत्तर बताते हैं पांच प्रश्नों में से तो उत्तर वाक्य का अवतरण श्रुति ने लिखा तस्मय सहोवाच तस्मय शब्द का अर्थ है पृष्ठवते तत्शब्द का चतुर्थ्यंत रूप है तस्मय और तत् सर्वनाम गार्ग्य का परामर्शक है तो आचार्य पिपलाज जी के प्रति प्रश्न करने वाले गार्ग्य को स यानी आचार्य जी ने ह पिपला प्रसिद्ध प्रसिद्ध आचार्य जी ने वाच यानी कहा क्या कहा तो कहा जा रहा है आगे वाले वाक्य में कि हे गार्ग्य ऐसा संबोधित करके पहले दृष्टांत कहा प्रथम प्रश्न है गार्ग्य का कानी स्वपंती इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पहले दृष्टांत बता रहे हैं तो अस्तंगत ये विशेषण है अर्क तो इस वाक्य का अन्वय होगा कि अस्त गर्क सर्वा मरीचय एक एकी एक ऐसा अन्वय है कि हे गार्ग्य अस्त होते हुए अर्क की सभी रश्मिया किरणें ये तस्वीन तेजो मंडले इससे लेना है जो हमारे दृष्टिगोचर होने वाला तेजो मंडलात्मक आदित्य का स्वरूप है उसी स्वरूप में एक ही भवंती सारी सूर्य किरणें एक सी हो जाती हैं जैसे ऐसे ही ये तो दृष्टांत हुआ और दृष्टांत का एक अंश है और भी थोड़ा बाकी हैं अर्कश का और मरीचय पद का यहाँ पर भी अनुवर्तन करना उद, उदयत ये पुनः पुनः उदयत अर्क का विशेषण है तो पुनः पुनः उदयत अर्कय प्रचरंति के साथ भी पुनः पुनः कान्व करिए पुनः पुनः तो बार बार उदित होते हुए अर्क की ताहा मरीचय वे रश्मिया प्रचरंती यानी उसी उदित होते हुए जिसमें एकीभूत हुई थी अस्त के समय उदय के समय उसी अर्क से यानि आदित्य से प्रचरंती यानी अभिव्यक्त होती हैं प्रकट होती हैं और प्रकट होकर के सब दिशाओं में फैल जाती है किरण तो ये तो हुआ दृष्टांत अब दार्टान्त कहते हैं कि एवं हई तत्सर्व परे देवे मनसी एक तो एवं दृष्टानता नुसार एवं शब्द का अर्थ है तो जैसे दृष्टांत में है ऐसे ही दृष्टांत में समझना तो दृष्टांत में सूर्य और सूर्य की किरणें ये दो पदार्थ हैं और सूर्य की दो अवस्थाएं हैं एक अस्त होती हुई अवस्था और एक उदय अवस्था ऐसे यहां पर दो दार्टान्त में भी दो पदार्थ हैं अंतकरण जो मन और बाह्यकरण चक्षुरादि अंतकरण दृष्टांतगत अर्क स्थानीय है सूर्य स्थानीय है और बाह्य करण है दृष्टांतगत गरीची शब्दित किरण स्थानीय दार्टान्त में बाह्य करणों को बताने वाला शब्द प्रयोग है तत्सर्वम तत्सर्व इस विशेषण से बाह्य बाह्यकरणों को लेना है विषय बाह्य बाह्यकरणों को स विषय बाह्य करण ये तत्सर्वम शब्द का अर्थ निकलेगा और मन ही है यहां पर मनसी सप्तम्यंत और मनसी का विशेषण है परे देवे मनसी का विशेषण है तो बाह्यकरण चक्षरादि को भी देव कहा जाता है देव इसलिए कहते हैं कि दीव धातु प्रकाश अर्थ में दीप्ति अर्थ में है और रूपादि प्रकाश के साधन चक्षुरादि होने से चक्षरादि भी देव है और मन भी अपने विषय का प्रकाशक होने से प्रकाशमान देव है तो मन भी देव है चक्षुराधि भी देव है लेकिन मन अंतकरण होने से और चक्षुराधि बाह्य करणों का अध्यक्ष होने से चक्सुरादि का स्वामी होने से वह परदेव है और मन के अधीन चक्षुरादि होने से वे केवल देव है इसलिए देव का भी विशेषण है पर चक्षादि मन के अधीन है और मन चक्षरादि को अपने अधीन रखता है चक्षसरादि का स्वामी है इसलिए दोनों देव होने पर भी एक स्वामी रूप देव है और एक उसके अधीन रहने वाले देव हैं तो अधीन रहने वाले देव केवल देव चक्षरादि और मन जो अपने अधीन रखता है वह परदेव है तो परे देवे मनसी इसलिए पर भी विशेषण है देव भी विशेषण है तो परे देवे एकी एकी भवति, एकी भवति का करता है तत्सर्व तत्सर्व शब्द से ग्राह्य बाह्य स विषय सव्यापार करण चक्सुरादी ये सब मन में एक हो जाते हैं एक हो जाते का अर्थ एक से हो जाते हैं पूर्ण रूप से एक नहीं होते एक से हो जाते हैं विलीन नहीं होते विलीन से हो जाते हैं विलीन से हो जाना है अपने अपने व्यापारों को छोड़कर मन के अधीन होकर के रहना ये है मन के साथ एक सा होना चक्षुरादि का तो जैसे अस्त के समय चारों दसों दिशाओं में फैली हुई सूर्य की किरणें सूर्य में एक हो जाती है एक ही भूत हो जाती है और उदय के समय फिर उसी से निकल करके सब ओर फैल जाती है ऐसे ही कानी स्वपंती ये जो प्रथम प्रश्न है इसका उत्तर देते हुए आचार्य पिपला जी कह रहे हैं और स्वपंथी का अर्थ बताया था स्वस्व व्यापारात उपरमते इस संघात में कौन से करण हैं जो अपने अपने व्यापारों से उपरत होते हैं तो माना जाता है जाग्रत नहीं है और जिनके व्यापार से युक्त होने पर जाग्रत माना जाता है अर्थात जागृत जागरण अवस्था किसका धर्म है जागृत अवस्था का धर्म ही पूछा है तो जागृत अवस्था के धर्म को बताने के लिए ये कहा जा रहा है कि अस्त के समय जैसे सूर्य में ही सब किरणें एकीभूत हो जाती हैं ऐसे जब जागृत अवस्था में बाह्य इंद्रिया अपने अपने रूपादि विषयों का ग्रहण रूप व्यापार करते करते थक जाती है अपना कार्य करते करते थक जाती है तो व्यापार से उपरत हो जाती है बंद कर देती है व्यापार को और उस समय वे सब अपने अपने व्यापार से उपरत होकर के मन के अधीन होती है मन स व्यापार रहता है और इंद्रिया निर्व्यापार रहती है मनोधीन होकर के रह गई ये यहाँ पर कहा कि एवं ह वई तत्सर्व परे देवे मनसी एक भवति। तो जागृत अवस्था में अपने अपने रूपादि ग्रहण रूप व्यापार करके थकी हुई चक्षरादि सब बाह्य इंद्रियां अपने अपने व्यापारों से उपरत होकर के परदेव शब्दित मन में एकीभूत सी हो जाती है का अर्थ है मन के अधीन होकर के रहती है मन में विश्रांति लेती है और जब अपना अपना व्यापार छोड़ करके मन के अधीन हो गई ये सब इंद्रिया तो उस समय फिर इन चक्षरादि इंद्रियों का जागृत अवस्था में होने वाला जो व्यापार था वह कोई व्यापार नहीं होगा स्वप्न के समय और सुसुप्ति के समय स्वप्न और सुसुप्ति दोनों को मिलकर के स्वाप अवस्था कहा जाता है तो स्वाप अवस्था में हाँ स्वप्न में भी और सुसुप्ति के समय इन सब बाह्य इंद्रियों को अपने में समाया हुआ मन का भी व्यापार बंद हो जाता है और वह अविद्या में लीन हो जाता है अविद्या के अधीन हो जाता है हा कर्म इंद्रिया भी तो कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया सब का व्यापार स्वप्न अवस्था में नहीं होता और वो मन का ही मात्र व्यापार चलता है और वहां जो शरीर इंद्रिया दिखती है जागृत अवस्था के तरह ही रूपादि का ग्रहण रूप व्यवहार होता है वो में इंद्रियों से होता है वे प्रातिभाषिक इंद्रियां हैं कल्पित इंद्रियां है ये तो व्यावहारिक सत्ता वाली इंद्रियां हैं यह इंद्रियां तो निर्व्यापार है वहाँ बोलना देखना सुनना लेना देना जो भी होगा स्वप्न अवस्था में वह होता है उनसे वासना में इंद्रियों से शरीर भी ये नहीं होता दूसरा वासना में शरीर होता है और केवल मन ही स्वप्न अवस्था में सब व्यापार रहता है और सुसुप्ति में मन का व्यापार भी बंद रहता है उस समय अविद्या मात्र है इसलिए अविद्या वृत्ति होती है वहां पर वृत्ति यानी व्यापार तो स्वाप का अर्थ है सुसुप्ति और स्वप्न उभय साधारण स्वाप शब्द है दोनों अवस्थाओं के लिए तो आगे वाले वाक्य में कहा जा रहा है तेना तरहीश पुरुषो न श्रेणोती इत्यादि का अर्थ देखिए तरही शब्द का अर्थ है उस समय तस्मिन काले इस अर्थ में तरही शब्द हैं तो तस्मिन काले यानी जब बाह्य इंद्रियों का मन के अधीन होना हो गया संपन्न बाह्य इंद्रिया अपने अपने व्यापारों को बंद करके मन के अधीन हो गई वो स्वाप अवस्था हो गई इसलिए स्वाप अवस्था में तरही शब्द का अर्थ निकलेगा तस्मिन समय यानी स्वाप है। तो तेना का अर्थ है उस कारण से उस कारण से यानी किस कारण से तो जिस कारण से तेन शब्द से अपेक्षितो यश्मा शब्द का ध्यान करिए कि जिस कारण से स्वाप सम, के समय चक्षुरादि इंद्रियों ने अपने अपने व्यापारों को छोड़ दिया है और मन के अधीन हो गई है स्वस्व व्यापारों से उपरत हो करके मन का अधीनत्व स्वीकार किया है स्वाप अवस्था में जिस कारण से तेन का अर्थ है उसी कारण से तरह ही स्वाप अवस्था में जागृत अवस्था का कोई व्यवहार वो स्वाप अवस्था में पहुंचा हुआ पुरुष नहीं करता है जैसे जगने वाले पुरुष का जागृत अवस्था में व्यापार होता है चक्ष, चक्षु इंद्रिय से रूप का ग्रहण इंद्रिय से शब्द का ग्रहण वो सब स्वाप अवस्था में पहुंचे हुए पुरुष के द्वारा नहीं होगा इसे कहा जा रहा है कि तेनतर ही सभी बाह्य इंद्रिया स्वस्व व्यापार से उपरत होने के कारण और मन के अधीन होने के कारण स्वाप अवस्था में एस पुरुषों न श्रृणोती जागृत अवस्था में सोए हुए व्यक्ति के पास बैठ करके कोई स्वाध्याय कराए तब भी वह स्वाध्याय सुनेगा नहीं है हाँ तो मन कहीं और होता है तो न श्रृणोती चाहे कुछ कथा सुनाओ कुछ चर्चा सुनाओ व्यावहारिक बातें करो उसके पास लेकिन वह सुनेगा नहीं क्योंकि उसकी श्रोत्र इंद्रिय अपने शब्द ग्रहण रूप व्यापार से उपरत होकर के मन के अधीन हो गई है उसप अवस्था में है जग नहीं रहा है। और न पश्यति तेन तरही न पश्यति तेन तरही का प्रत्येक के साथ अन्वय करिए तेन तरही न पश्यति और पश्यति का न पश्यति इत्यादि का करता रहेगा एश पुरुष तेन तरही येष पुरुष इन शब्दों का अन्वय प्रत्येक के साथ करिए तेन तर ही ऐसा न पश्यति तेनातर ही ऐसा पुरुषों न जिग्रति उसे उसके नाक के पास में सुगंधि पुष्प रखो या दुर्गंधि कोई वस्तु रखो उसे सुगंधि या दुर्गंधि का ग्रहण नहीं होगा और तेनातर ही ऐसा पुरुषों न रसेते मुख में चीनी डाल दो या मिर्ची डाल दो यदि स्वाप अवस्था में है तो उसे न तो मिठास का ग्रहण होगा न तो तीखेपन का ग्रहण होगा और तेनातर ही एस न स्पर्शते ये स्पर्श नहीं करेगा का मतलब तो गंद्रिय से स्पर्श का ग्रहण नहीं कर पाएगा और ना भी बदते उससे कोई कुछ सुनना चाहेंगे तो बोल नहीं सकता क्योंकि वाघ इंद्रिय भी अपने वदन रूप व्यापार से उपरत होकर के मन के अधीन हुई हैं और ना आदत्य कुछ देना चाहोगे तो हाथ से ले नहीं सकता हस्त इंद्रिय भी स्व व्यापार से उपरत होकर के मन के अधीन हो गई हैं और, और न आनंद और न विसर्जयते उपस्थ का भी कोई व्यापार नहीं होता और न्यायायते और पाद इंद्रिय का पैरों का गमन रूप व्यापार भी नहीं होता है इन गतो धातु का यगंध का रूप है ई आयते का अर्थ है बार बार जाना और न ई आयते का अर्थ होता है वो बार बार गमनागमन उस समय नहीं कर सकता तो उस समय बाह्य सब कर्मेंद्रिय तथा तो ज्ञानेन्द्रियों का व्यापार नहीं हो रहा है स्वाप अवस्था में पहुंचे हुए व्यक्ति को दूसरे लोग जगने वाले कहते हैं कि स्वपीति इति आचक्षते आचक सत्य ने कहते हैं क्या कहते हैं तो सोपीति ये सो रहा है ऐसा कहते हैं सोपीति थी आचक सतह हाँ हाँ स्वप्न में लय हा हा प्रारब्ध के अनुसार प्रारब्ध के अनुसार प्रत्येक दिन का प्रारब्ध अलग अलग होता है जागृत अवस्था में भोगने का सुसुप्त और स्वप्न अवस्था में भोगने का सुसुप्ती अवस्था का कोई प्रारब्ध नहीं होता वो प्रारब्ध भोगने की अवस्था नहीं है उस दिन का प्रारब्ध रहेगा तो सो नहीं सकता जब प्रारब्ध समाप्त होता है तभी नींद आती है गहरी नींद गहरी नींद के समय कोई प्रारब्ध का फलोपभोग नहीं होता और प्रारब्ध दो अवस्था में भोगा जाता है जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में तो स्वप्न रोज रोज नहीं आते हैं तो समझना चाहिए स्वप्न अवस्था में भोगने योग्य प्रारब्ध रोज रोज नहीं होता है जागृत तो रोज ही होता है जागृत और सोना तो जागृत अवस्था का रोज का प्रारब्ध प्रत्येक दिन का अलग अलग है वो उस दिन समाप्त होने पर नींद में जाएगा और जिस दिन स्वप्नावस्था का प्रारब्ध रहेगा तो सोते ही फिर मन अभिव्यक्त होगा मन मात्र वो प्रारब्ध मन में उन पदार्थों का जो संस्कार है जिन पदार्थों के माध्यम से प्रारब्ध का फलभूत स्वप्न में सुख दुख का अनुभव करना है उन पदार्थों के संस्कारों को उद्भूत करेगा और उन उद्भूत संस्कारों से युक्त मन अभिव्यक्त होते ही जो जो पदार्थ जिन जिन पदार्थों का संस्कार उद्भूत हुआ है वे पदार्थ दिखेंगे उन्हीं संस्कारों को वासना कहा जाता है तो उद्भूत संस्कारों से उद्भूत संस्कारों के विषय का अभिव्यक्त होना दिखना ये ही स्वप्न है सारा स्वप्न जगत जागृत के जैसा दिखेगा और दिखेगा तो फिर उसमें से किसी एक शरीर विशेष में तादात में अभिमान भी मन ही करेगा और उससे वो स्वप्नावस्था का जो प्रारब्ध है सुखी होने का या दुखी होने का वो भोगेगा और जैसे भोगता है उसके बाद समाप्त तो हुआ तो कभी सीधे स्वप्न से जागृत में आता है कभी नींद में चला जाता है हाँ सुख है लेकिन वह हाँ तो आत्मा भी सुखी है तो वो भी धर्म से थोड़ा ही होता है हाँ अविद्या है लेकिन वो अविद्या में आत्मा का ही प्रतिबिंब रूप सुख है वह धर्म का फलभूत सुख नहीं धर्म का फलभूत जो सुख है वह इंद्रियों से भोगा जाता है और विषयों से भोगा जाता है तो वहां कोई न तो आहिक विषय है सुसुप्ति में न पारलौकिक स्वर्ग आदि विषय है जो धर्म अधर्म का फलभूत सुख होगा धर्माधर्म यानी सुख दुख उसके लिए विषय और इंद्रिय रूप उपकरण चाहिए विषय इंद्रिय के संपर्क से होने वाले सुख दुख को धर्माधर्म का फल माना जाता है सुसुप्ति में न कोई विषय है न कोई करण है बाह्यकरण भी सव्यापारण ही है और अंतकरण भी सव्यापारणी है इसलिए जागृत अवस्था कालीन व्यावहारिक विषयों से भी इंद्रियों का संपर्क नहीं होगा और में विषयों के साथ भी इंद्रियों का संपर्क नहीं होगा तो विषय इंद्रिय संपर्क जनित सुख दुख वो प्रारब्ध का फल है कर्म का फल है और सुसुप्ति अवस्था में न कोई विषय है न कोई करण है इसलिए विषय और करण संपर्क जनित तो सुख नहीं माना जाएगा वह अज्ञात आत्मसुख है अविद्या में प्रतिबिंबित तो आत्म स्वरूपभूत सुख है उसे आनंदाभास कहा जाता है सामान्य आनंद कहा जाता है वह कर्म का फल नहीं है वो है तो मूल कंडिका में ये बताया गया कि जैसे दृष्टांत में अस्त होते हुए सूर्य की किरणें सूर्य में ही एकीभूत होती हैं ऐसे आ, स्वाप अवस्था में पहुंचे हुए पुरुष की उपाधिभूत किरण स्थानीय बाह्य इंद्रिया अपने विषय और व्यापारों सहित मन के अधीन हो जाती हैं निर्व्यापार होकर के विषय मन के अधीन हो गई और इस इसी कारण इंद्रिया स न होने के कारण जागृत अवस्था का कोई व्यवहार स्वाप स्वाप अवस्थास्थ पुरुष नहीं करता है श्रवणादि जागृत अवस्था के व्यवहार उससे नहीं होते हैं इसलिए अन्य जगने वाले लोग कहते हैं उसे कि इस समय स्वपीती यानी स्वाप अवस्था में है ये कहते हैं ये मूल में बताया गया द्वितीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य को देखिए तस्मे स हो वाच आचार्य यानी स आचार्य तस्मे वाच प्रसिद्ध आचार्य पिपलाजी ने प्रश्नकर्ता गार्ग्य से कहा क्या कहा कि श्रीणु हे गार्ग्य तो इसका अन्वय बता रहे हैं टीकाकार इत्यादि का कि इति तत्सृणुअन्वय टीका में टीकाकार ने कहा गार्ग्य को हे गार्ग्य ऐसा संबोधित करके आचार्य पिपला जी ने कहा कि त्वया य पृष्ठम तत्णु आपने जो पूछा है उसका उत्तर मैं देने जा रहा हूँ उसे सुनो जागृत अवस्था का धर्मी कौन है ये प्रथम प्रश्न से तुमने पूछा है सुजागृत तो अवस्था के धर्म के रूप में मैं तुम्हें बता रहा हूँ बाह्य इंद्रियों को जिनके सब व्यापार रहने से जग रहा है ये कहा जाएगा और जिनके निर्व्यापार होने से स्वाप कर रहा है ये कहा जाता है नहीं जग रहा है ये कहा जाता है उन्हीं का धर्म जागृत अवस्था होगी तो बाह्य इंद्रियों के निर्व्यापार होने पर कहा जाता है कि ये जग नहीं रहा है सो रहा है ऐसा कहा जाता है ना, और उनके सब व्यापार रहने पर कहा जाता है जग रहा है इसलिए बाह्य इंद्रियां जागृत अवस्था के धर्मी है जागृत अवस्था बाह्य इंद्रियों का धर्म है और उन जागृत अवस्था के धर्मी रूप बाह्य इंद्रियों के साथ अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान वशात जीव जब तादात में अभिमान करता है तो जागृत अवस्था को जो इंद्रियों का धर्म है उनके साथ तादात में अभिमान करने से बाह्य इंद्रियों के साथ अपना धर्म मान लेता है सब व्यापार बाह्य इंद्रियां हैं तो इंद्रियां जग रही हैं और उन सब व्यापार बाह्य इंद्रियों के साथ तादाद में करके अपने आप को मान लेता है मैं सुन रहा हूं मैं देख रहा हूं मैं खा रहा हूं मैं जा रहा हूं इत्यादि इन्हें जागृत अवस्था का धर्म बन जाता है जागृत अवस्था के धर्म के साथ तादात्म्य करने से वस्तुतः आत्मा का धर्म नहीं है अनात्मा इंद्रियों का धर्म जागृत अवस्था है ये कहा गया तो हे गार्गे यद त्वया पृष्ठम तत्णुभाष्य में दृष्टांत की व्याख्या करते भाष्यकार भगवान यथा मरीचयो अस्तम मरीचो रश्म इसमें अस्त शब्द का अर्थ कर दिया आदर्शनम <coughs> जब तक हमें सूर्य का दर्शन होता रहता है तब तक माना जाता है सूर्य विद्यमान है और सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा तो माना जाता है सूर्य अस्त हुआ अस्त का अर्थ है अदर्शन सूर्य की दृष्टि में सूर्य का कभी न उदय होता है न कभी अस्त होता है सूर्य के लिए सूर्य का न उदय हुआ न अस्त हुआ और हम लोगों के लिए सूर्य दर्शन हो रहा है तो जब सूर्य दर्शन हुआ तो माना जाय हुआ और जब तक हो रहा है तब तक दिन और जब दर्शन होना बंद होता है तो सूर्यास्त तो अस्त अदर्शन गर्क सर्वाने अशेषत एक तस्म तेजो मंडले तेजो राशि रूपे एकी भवंती तो सर्वा मरीचया ऐसा लगाना तो सभी किरणें अस्त होते हुए सूर्यमंडल में एकीभूत हो जाती हैं एकीभूत होती हैं का अर्थ है विवेक अनरहत्वम अविशेषताम ग्छति विवेक योग्य नहीं रहती अस्त से पहले जैसे ये पूर्व दिशास्थ सूर्य सूर्यकिरणें हैं ये दक्षिण दिशास्थ सूर्य सूर्यकिरण हैं ये उत्तर दिशास्थ सूर्य किरण हैं ऐसा विवेक होता है और सूर्यास्त होता है उस समय सूर्य में सारी दिशाओं में फैली हुई किरणें ही सी हो जाती हैं तो फिर ये पूर्व दिशा की किरणें हैं ये उत्तर दिशा की किरणें हैं ऐसा विवेक नहीं रहता ये कहा जा रहा है तो एक ही भवन है विवेक अयोग्य होकर मरीचय तस्वर्कन उदयत उद्छत तो मरीचय का अन्वय ता इसके साथ है इसलिए ताहा मरीचय का अर्थ निकलेगा वे सूर्य किरणें। अन्वय बताते हैं टीकाकार कि तस्व अर्कस् ता इति अन्वय तो उसी सूर्य की सूर्य में एक ही भूत हुई जो किरणें हैं वे किरणे पुनः पुनः उदयतः यानि उदगछत प्रचरंती यानी विकीर्यनते प्रचरंती का अर्थ कर दिया विकीर्यनते विकीर्यते का अर्थ करते हैं टीकाकार दश दीक्षु क्षिप्यंतेथ तो वहां से निकल करके सारी दिशाओं में वो फैल जाती हैं दस दीक्षु क्षिप्यन्ते आगे हैं स्वप्नेपी इत्यादि यस्मात् अवतरण वो आगे है भाष्य में देखिए यथा अयम दृष्टान्त तो जैसे दृष्टान्त है ऐसे दार्टान्त में बताया जा रहा है एवं अह इत्यादि वाक्य से तो एवं अहवई तत्सर्व विषय इंद्रियादि जातम् परे देवे प्रकृषे द्योतनती मनसी चक्षुरादिदेवा मनस्तंत्र परो दन तस्वीर तो ये कहते हैं किस तत्स शब्द का भास्कर भगवान विष इंद्रिया विषय अवस्था में भाषने वाला पुरा दैत ग्राहक के रूप में विषय इंद्रिया और ग्राह्य के रूप में भाषने वाली भाषने वाले विषय ये सब कहा जाते हैं तो कहते हैं मनसी एक ही भवती तो परे वो मन का विशेषण है परे और परे परे देवे इसका अर्थ कहते हैं प्रकृष्ट देव और देव शब्द का अर्थ कर दिया देवतनवती प्रकृष्ट प्रकाशमान प्रकृष्ट प्रकाशमान जो मन है उसमें चक्षरादि देवानाम मनस्तंत्र तो चक्षरादि स्वयं भी देव है वे उस समय मन के अधीन है इसलिए मन जो है परदेव है यानी मन भी देव चकसुरादि भी देव तो मन को परदेव क्यों कहा जा रहा है कहते इसलिए कि चक्षुराजी जो देव हैं, वे मन अधीन है मनस्तंत्र है का मन के अधीन है इसलिए मन हो गया इंद्रिय रूप देवताओं को अपने अधीन रखने वाला होने से पर देव। तो परो देवो मन तस्मिन स्वप्न काले तर शब्द का अर्थ कर दिया तस्मिन स्वप्न एकी एक भवती सब एक हो जाते हैं मन में एक हो जाते हैं ये सब आ, कैसे तो कहते मंडले मरीची वत तो अविशेषता गचती तो जैसे सूर्य मंडल में अस्त होते हुए सूर्य में सारे सूर्य किरणें एक से हो जाते हैं अविशेषता को प्राप्त होता है ऐसे ही जागृत अवस्था में ग्राह्य ग्राहक रूप से भासने वाले विषय और इंद्रिया अविवेकता को प्राप्त करते हैं विवेक अनर होकर के स्थित होते हैं आगे कहते हैं जी जागरिसोच्च रश्मिवत मंडलात मनस एव प्रचरती स्व्यापारा प्रतिष्ठते प्रचरती का कर्ता भी तत्सर्व है ये ऊपर से जोड़ा है मनस एकी ही भवती इसको उपलक्षण समझ करके दृष्टांत में दो अवस्थाएं बताई थी ना एक अभिव्यक्ति की अवस्था और एक विलय की अवस्था और दार्ष्टांत में क्यों विलय की अवस्था को बता वो विलय की अवस्था अभिव्यक्ति का उपलक्षण समझना इसलिए वो अभिव्यक्ति को भी भाष्य में भाष्यकर भगवान बता रहे हैं बाह्य इंद्रियों के जैसे जिस सूर्य में सूर्य किरणें अस्त के समय एक एकीभूत हुई सूर्योदय के समय उसी सूर्य से अभिव्यक्त होती है ऐसे जिस मन में एक ही भूतसी हो गई बाह्य इंद्रियां उसी मन से जागृत अवस्था में अभिव्यक्त होती हैं इसे यहाँ पर कहा जा रहा है जी जागरिशोस् रश्मिवत मंडलात मन एव प्रचरती यानि स्व्यापारा प्रतिष्ठते प्रचरती के कर्ता के रूप में तत्सर्व मन से तत्सर्व प्रचरती ऐसा अनुवर्तन लाना तत्सर्व का तो जी जागरी ये ये षष्ठी आ... का एक वचन है जी जागरीसु शब्द है जैसे मुमुक्षु जिज्ञासु ऐसा जी जागरीसु जागरी धातु से सन संप्रत्यय होकर के जी जागरीसु एक शब्द बनता है फिर सन से ऊप्रत्यय होकर के सनन से उप्रत्यय होकर के भिक्षु मु जिज्ञासु के तरह जी जागरीसु बना उसका षष्टि का एक वचन है जी जाग्रीसोह जैसे मुमुक्षोह बनता है जी जागरीसो का अर्थ है जगने की इच्छा करने वाला जैसे मुमुख सुखार्थ होता है मोक्ष की इच्छा करने वाला पीपठी सुकार्त होता है पढ़ने की इच्छा करने वाला जिज्ञासकार्त होता है ज्ञान की इच्छा करने वाला ज्ञान को चाहने वाला ऐसे जी जागरी सुथ निकलेगा जो जगना चाहता है तो जगना चाह रहा है जो उसकी इंद्रिया वो जग जगना भी चाहेगा कब कब जब दूसरे दिन का जागृत अवस्था में सुख दुख भुगवाने वाला प्रारब्ध फलोन्मुख होगा फल देने के लिए अभिव्यक्त होगा उस समय उसमें जी जाग जी जागरीसा उत्पन्न होगी वो चीज आग्रीसू बनेगा सोने वाला पुरुष जगने की इच्छा करेगा तो फिर क्या होता है कि जिस मन में बाह्य इंद्रिया स्वस्व व्यापार से उपरत होकर के एक ही भूतसी हुई थी उसी मन से वो निकल आएगी ये कह रहे हैं कि रस्मी वन मंडलात मन एव एवं प्रचरती तत्सर्व यानी वो सब इंद्रिया तो प्रचरती का अर्थ कर दिया स्व व्यापाराय प्रतिष्ठते अपना अपना शब्दादि ग्रहण रूप व्यापार करने के लिए स्रोत्रादि इंद्रिया मन से निकल आती है जैसे उदित होते हुए सूर्य से सूर्य किरणें निकल करके दसों दिशाओं में फैल जाती है ऐसे अपने अपने गोलकों में आकर के अपना अपना शब्दादि ग्रहण रूप व्यापार करना शब्दादि का प्रकाश करना प्रारंभ कर देती है अब यहां तक व्याख्या हुई एवं हई तत्सर्व परे देवे मनसी एकी ही भवती ये जो मूल में वाक्य है ना यहाँ तक की व्याख्या हो गई भाष्य में दूसरा वाक्य आ रहा है तेन तरही एस पुरुषो न श्रृणोती इत्यादि इसकी व्याख्या प्रारंभ करने जा रहे हैं भाष्यकार भगवान आ, यस्मात इत्यादि से तेन का अर्थ बताने के लिए तेन के द्वारा अपेक्षित यस्मात इत्यादि का अध्यार करके व्याख्या करते हैं तेन तरी इत्यादि वाक्य की और इसका अवतरण है टीका में स्वप्नेपी चक्षुरादि व्यापारोपलब्धे है एक ही भावो असिद्ध इत्यादि से अवतरण लिखा जा रहा है यस्मात इत्यादि भाष्य वाक्य का ये टीका तथा भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे ओ भद्रंग